आज 15 जून 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहर का आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम अद्वैत शिव दर्शन को पढ़ने के क्रम में स्पंदकारिका का पहला निश्चंद स्वरूप निश्चंद पढ़ रहे हैं जिसमें परमेश्वर के स्वरूप उसकी शक्ति और उसके शक्ति के द्वारा निर्मित संसार की व्याख्या है और उसमें हम कहाँ खड़े हैं हम क्या हैं और हमारे क्या कर्तव्य और क्या अधिकार हैं यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका अध्ययन हम जारी है जब हम परमेश्वर के स्वरूप को जानते हैं तो हमको इस बात का स्पष्ट और प्रबल एहसास होता है कि पूरा ब्रह्मांड एक इकाई है जो परमेश्वर का ही स्वरूप है यानी जब पूर्ण योगी इस संसार को देखता है तो उसे इस संसार में परमेश्वर के दर्शन होते हैं और जब वो अपने अंतरात्मा में इंट्रोस्पेक्शन में अंतर्मुखी होकर जब अपने भीतर देखता है तो वहाँ पे उसे उस संसार के दर्शन होते हैं इस तरह से वो ये जो स्वा स्वचेतना है और जो संसार है दोनों इंटरचेंजेबल है या ना दोनों आपस में वैसा ही रिश्ता है जैसा स्वर्ण का किसी गहने से रिश्ता है कि स्वर्ण एक गहने का रूप रख लेता है और गहना वापस स्वर्ण बन जाता है तो जो स्वर्ण वाली स्थिति है उसको हम यहाँ पर सामान्य स्पंद बोलते हैं जब अव्यक्त रूप में परमेश्वर होता है उसे सामान्य स्पंद बोलते हैं सामान्य स्पंद या वो स्थिति जब भिन्नता या रूप का अवतरण नहीं हुआ है जैसे सोना उसमें पूरी संभावना है कि उसको किसी भी दुनिया के किसी भी गहने में परिवर्तित किया जा सकता है और जब वो विश्व को देखता है संसार को देखता है तो उसे हर जगह परमेश्वर दिखाई देता है क्योंकि वो परमेश्वर का विकास है क्योंकि द्वैतवादी दृष्टिकोण ये होता है कि परमेश्वर कहीं दूर स्वर्ग में बैठा है हम दिनहीन गरीब परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं कि भाई कभी हमको हम पर कृपा करेगा और जो शैव दर्शन है अद्वैत शैव वो इसके विपरीत इस पूरे ब्रह्मांड को एक इकाई के रूप में देखता है और परमेश्वर हर तरफ दिखाई देता है जो कुछ दिखाई दे रहा है सिवाय परमेश्वर के और कुछ भी नहीं है और ये जो दृष्टिकोण है ये पूर्णतः विज्ञान संबंध है क्योंकि जो वर्तमान का आधुनिक विज्ञान है उसने इस बात को तस्दीक कर दिया एंडोर्स कर दिया है कि ये ब्रह्मांड एक इकाई की तरह व्यवहार करता है जब एक ही शोध से जब कुछ भिन्नताएँ बाहर निकलती हैं तो उन भिन्नताओं के तीन रूप होते हैं मूल और वो तीनों रूप हमको इस ब्रह्मांड में दिखाई देते हैं क्या होते हैं तीन रूप एक रूप होता है परमात्र रूप एक प्रमेय रूप और एक प्रमाण रूप ये कितना लॉजिकल है इस बात से समझ में आ जाएगा कि जब एक से दो होते हैं और चूंकि दो तो है नहीं वो श्रोत तो एक ही है तो उनके बीच में एक पुल जरूर होना चाहिए दोनों के बीच में एक जुड़ाव जरूर होना चाहिए क्योंकि स्थाई रूप से तो दो अलग हो ही नहीं सकते जब एक ही स्रोत से दोनों निकले हैं तो उनके बीच में एक जुड़ाव जरूर है और उस जुड़ाव का नाम है प्रमाण यानी जैसे मैं बैठा हूँ और एक मटकी को देख रहा हूँ मटकी का भी स्रोत वही है जो मेरा स्रोत है मैं जहाँ से आया हूँ मटकी पर वहीं से आइए अब मैं मटकी को देख रहा हूँ तो हम दोनों के बीच में यानी मटकी और मेरे बीच में एक आदान प्रदान होता प्रतीत होता है मैं मटकी को देख रहा हूं उसको तस्दीक कर रहा हूं तो ये जो आदान प्रदान है इसी का नाम है प्रमाण और वास्तव में जब तक प्रमात्र याने देखने वाला नहीं है तब तक किसी भी वस्तु की उपस्थिति या उसके अस्तित्व को स्वीकारा नहीं जा सकता ये बात क्वांटम भौतिकी भी बोलती है और बड़े अच्छे तरीके से बताती है वो पार्टिकल फिजिक्स भी बताता है कि जब किसी चीज़ को हम तस्दीक करते हैं हम किसी भी सेंस के द्वारा चाहे कोई सेंसर लगा हो चाहे फोटोग्राफिक सेंसर लगा हो चाहे हमारा इंसानी कोई इंद्रिय काम कर रही हो लेकिन जब तक हम उसको तस्दीक नहीं कर देते तब तक उसका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता जैसे अगर कहीं पर बज रहा है कोई संगीत हमका कि बड़ा अच्छा संगीत बज रहा है तो ये बड़ा अच्छा हमारे भीतर है बड़ा अच्छा उस चेतना के भीतर है जो जिसने उस संगीत को सुना अन्य था वो संगीत अच्छा या बुरा की श्रेणी में रखा नहीं जा सकता क्योंकि संगीत है ये जब किसी को मालूम ही नहीं है जब कोई देखने वाला ही नहीं है तो उसको किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता यह उस संगीत के अस्तित्व को ही आप सिद्ध कर सकते उस अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए एक चैतन्य जरूरी है और सत्य ये है परम सत्य जो अंतिम सत्य वो ये है कि वो चैतन्य ही उस संगीत को जन्म दे रहा है मूलतः जो संगीत है वो हमारे आंतरिक आनंद शक्ति का विकास है जब ये बात हमको समझ में आती है तब हमको ये समझ में आने लगता है कि पूरा ब्रह्मांड हमारी चेतना का प्रतिबिंब है या चेतना का विकास है एक प्रोजेक्शन है और ये बात एक योगी की दृष्टि में आसानी से दिखाई देती उसको और ये बात अभी इसमें हम पढ़ेंगे पिछली बार हमने जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि कई लोग जो अभाववादी होते हैं वो ये कहते हैं कि मैं नहीं हूँ हमने ये बात भी बड़ी अच्छी लगी थी जब पढ़ी थी कि जब कोई कमरे के अंदर से बोले मैं नहीं हूँ तो वह अनजाने ही अपनी उपस्थिति तस्दीक कर देता है अगर कोई बाहर से मुझे आवाज़ दे और मैं अंदर से कमरे में से बोलूँगी भैया मैं यहाँ नहीं हूँ तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ हूँ ऐसा ही जब हम अगर अपने आप की या परमेश्वर की अवहेलना करते हैं कि ये नहीं है कोई ईश्वर नहीं है तो ये बोलना ही अपने आप में तस्दीक कर देता है कि ईश्वर है क्योंकि जैसे ही एक चैतन्य कुछ शब्दों की गठजोड़ करके कुछ शब्द बोलता है उसके स्रोत को अगर हम खोजें जिसको अनुसंधान कहते हैं या अनुसंधित सांस्कृत में कहते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव या रिट्रोग्रेड ट्रेसिंग पीछे खोजता चला जाए कि जिबान हिली शब्द निकले गले से हवा आई इसके पीछे मांसपेशियों ने काम किया उसके पीछे न्यूरोन्स ने काम किया उसके पीछे मस्तिष्क ने काम किया उस मस्तिष्क को बुद्धि ने आज्ञा दी उस बुद्धि को मन ने प्रेरणा दी उस मन को प्राण ने प्राणित किया इस तरह प्राण से वो बात निकली जो तो मैं जैसे बोल रहा हूँ तो बात कहाँ से आ रही वो प्रतीक रूप से ऐसा लगता है कि मेरे जीवन से आ रही है बात या मेरे गले से आ रही है पर सचमुच में वो उसका स्रोत मेरा न तो गला है न जबान है और न मेरा फेफड़ा है वरन इस सब के पीछे अगर हम इसको अनुसंधितता करते चले जाएं कि इसका पीछे कारण क्या है इसका कारण क्या इसका कारण क्या जबान हिलने का कारण मांसपेशियाँ और मांसपेशियों के हिलने का कारण नर्स या स्नायु तंत्र है और इस स्नायु तंत्र के चार्ज एक्टिव होने का कारण हमारा मस्तिष्क है और उस मस्तिष्क का काम आदेश देने का कारण बुद्धि है और उस बुद्धि को प्रस्ताव देने का कारण मन है और उस मन को प्राण करने वाला प्राण है और वो प्राण कहाँ से आया वो संविद से आया है जो हमारी आत्मा है हमारी चेतना है उसने सबसे पहले प्राण का रूप लिया जब ब्रह्मांड बना तो सबसे पहले प्राण बना और इसीलिए लिए आध्यात्मिक कहावत है संवित प्रात प्राणे परिणता यानी संवित ने यानी परमेश्वर ने सबसे पहले प्राण का रूप लिया और इस तरह से वो प्राण ही परमेश्वर का दूत है जो यहाँ पर संसार में वो परमेश्वर की भाषा बोलता है अब हम कहें कि मैं जो बोल रहा हूँ या आप जो बोलते हो इसका स्रोत क्या है परमेश्वर है हमारे भीतर बैठा हुआ वो परमेश्वर है जो प्राण के रूप में एक सीमित शरीर के अंदर बैठा है और वो अपनी बात कह रहा है अब हम कहेंगे कि कभी एक इंसान बुरी बात बोलता है झूठ बोलता है गाली देता है ये भी सत्य है कि वो जो कुछ भी बोलता है उसका स्रोत वही ईश्वर है लेकिन ये जो डिस्टोर्शन है या विकृति है हमारी भाषा में विकृति आ जाए हम गाली दे रहे हैं तो हमारी भाषा में विकृति आ जाएगी हम झूठ बोलते हैं तो हमारी भाषा में विकृति आ जाए ये हम विकृति हमारे, हमारे पंचभूतात्मक शरीर की विकृति है जैसे कि बिजली का करंट तो वही सब पंखों में जा रहा है लेकिन एक पंखा खराब हो उसमें आग लग सकती है लेकिन इसके अंदर उसमें उस करंट का कोई दोष नहीं है दोष उस पंखे का है इसलिए और ये हमको एक स्वायत्तता दी हुई है कि हम चाहें उसको कितना इस पंचभूतात्मक शरीरों को शुद्ध या अशुद्ध बनाएं ये हमारे ऊपर है अगर हम चाहें अपनी वाणी को शुद्ध बना सकते हैं हम चाहें तो अपने कार्यों को परमेश्वर के सम्मत बना सकते हैं जैसे गुरु ग्रंथ साहब में कहा है कि हुकुम राजा ही चालना यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल इन अकॉर्डेंस विथ परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल हमको अपना व्यवहार करना चाहिए संसार में जब हम चलें तो हुकुम रजाई चालना तो मतलब हुकुम यानी परमेश्वर की इच्छा रजाई मीन्स कॉन्सेंट उसकी इच्छा की कदर करते हुए परमेश्वर की इच्छा की वक्त करते हुए कदर करते हुए चालना मीन्स हमको व्यवहार करना चालना मीन्स संसार में व्यवहार करना चाहिए तो हुक्म राजना वो उसने गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है तो उसके पीछे सीधे सीधे एक कॉन्सेप्ट है कि हमको अगर हम चाहें तो हम हमारे व्यवहार को शरीर को मन को बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं और यही शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभिक रूप से हम बच्चों को ले जाते हैं मंदिर में फिर हम ले जाते हैं उनको किसी मस्जिद या गुरुद्वारे में या किसी पवित्र नदी में स्नान कराने ले जाते हैं उनको हम कहते हैं कि नहीं हफ्ते में एक बार एक समय का भोजन त्याग करो फिर हम उसको कभी कभी कोई अच्छी कथाएँ सुनाते हैं पौराणिक कथाएँ सुनाते हैं फिर किसी पवित्र नदी में स्नान कराते हैं तीर्थ ले जाते हैं इन सब के पीछे क्या है कारण इन सब के पीछे का उद्देश्य है हमारी मन बुद्धि और शरीर को परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल ढालना जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक बात अच्छी तरह समझ जाते हैं कि एक सत्ता है जिस सत्ता की अवहेलना करना संभव नहीं है और ना ऐसा करना चाहिए अगर हम स्वच्छंद हो जाते हैं कि नहीं हम कुछ भी करें और हमको कुछ फर्क नहीं पड़ना कुछ नहीं होना तो हम आरंभिक रूप से जब तक हम परमेश्वर का डर न होगा हृदय में आरंभिक रूप से किसी न्याय करने वाली सत्ता का डर न होगा तो हम एंटी सोशल हो जाएंगे उच्छृखल हो जाएंगे संसार के इस समाज के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो जब हम कोई चिंतन नहीं करते हैं तो हम संसार के प्रतिकूल जा सकते हैं इसलिए हम बचपन में एक संस्कार देने के लिए इस मन बुद्धि और अनुकार को परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल डालने के लिए इन साधनों का उपयोग करते हैं लेकिन इन साधनों का क्या उपयोग है जैसे जैसे हम परिपक्व होते चले जाते हैं इन साधनों की आवश्यकताएँ कम होती चली जाती और अंततः ये साधन हमारे लिए अनावश्यक हो जाता है फिर भी एक परिपक्व मन मस्जिद वाला यदाकदा मंदिर जाता है यदाकदा नदी में स्नान करता है उसके पीछे कारण कि वो लोक संग्रह के लिए क्योंकि वो जिस स्तर पर एक परिपक्व इंसान व्यवहार करेगा तो जो अपरिपक्व लोग हैं उनको देख के वैसा व्यवहार करेंगे क्योंकि वो तो परिपक्व हो चुका है उसे मालूम है कि मंदिर का उपयोग में ले चुका मेरे मन मस्तिष्क को पवित्र कर चुका मैं संस्कार अपने अगले जनरेशन को दे चुका लेकिन लोगों को ये थोड़े ना मालूम वो जो पहली बार उसको देखेगा देखो ये मंदिर जाता नहीं ये सुबह नहाता नहीं ये कभी किसी तीरथ जाता नहीं तो लोग उसका अनुसरण करेंगे बोलेंगे देखो इत आदमी ये तो कोई जाता नहीं मैं क्यों करूँ इसलिए वो लोग संग्रह के लिए जाता था जा जब वो ये भी जानता है कि इसकी उपाध्ययता उपयोगिता अब निर्वची तब भी वो इस प्रकार का व्यवहार करता तो हम इस बात को गहराई से समझ लें कि हमारे भीतर एक परमेश्वर बैठा है वही शिव है और जब हम अपना परिचय उस शिव के रूप में जानते हैं तभी हम कह सकते हैं कि शिव अहम या अहम ब्रह्मास्मि या अनलहक हक कहीं कहीं अलग अलग समाज में अलग लो अलग लोगों ने अलग अलग समय पर इस बात को गहराई से महसूस किया कि मैं परमेश्वर हो स्वामीनारायण संप्रदाय प्रसिद्ध है उसमें स्वामीनारायण जी ने कहा था कि मैं ही भगवान हूँ तो कई लोग ऐसे कहते हैं इनको अहंकार हो गया ये बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ जब अगर हम अपने शरीर को अपना मानते हैं और फिर हम बोलें कि मैं भगवान हूँ तो निश्चित तुम झूठ बोल रहे हो अहंकार हो इस शरीर के ऊपर तुम माला डलवाना चाहते हो लोगों से पूजे जाना चाहते हो और धन दौलत और सम्मान इकट्ठा करना चाहता है इसलिए कह रहे हो कि मैं भगवान हूँ या मैं ईश्वर हूँ लेकिन जब जो ध्यान की गहनतम गहराइयों में अपनी आत्मा को अपना वास्तविक स्वरूप जानता है और ये जानता है इस शरीर का मैं दर्शक हूँ इस शरीर में रहने वाला हूँ जैसे हम धर्मशाला में कहीं ठेरते हैं एक रात के लिए तो उस धर्मशाला के प्रति हमारा न तो कोई विशेष मोह होता है न उसके प्रति कोई लगाव है ना उसके प्रति हमारी कोई अहंता है कि नहीं ये मेरी धर्मशाला है हम उस धर्मशाला को एक न्यूट्रल निगाह से देखते हैं यानी हम उस धर्मशाला को देखने के प्रति उदासीन होते हैं कि ठीक है आज के दिन निकालना है क्या कल तो सुबह जाना है जैसी भी है ठहरने को जगह मिल गई बस वो इस धर्मशाला की तरह शरीर को देखता है योगी कि यह शरीर मिल गया है और इसका उपयोग धर्मशाला में ठहर के हमने एक अच्छे तीर्थ के दर्शन कर लिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी का स्नान कर लिया ये हमारा फ़ायदा मिला इसी तरीके से वो सोचता है कि शरीर मिला तो ये शरीर के वजह से हमने मानव जीवन सार्थक कर लिया अपने परमेश्वर को पहचान लिया अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को जान लिया और इस शरीर का इससे अच्छा क्या उपयोग हो सकता और चूंकि इस उपयोग को समझने में समय लगता है इसलिए उपनिषद कहते हैं कि जीवे में शतम सौ साल तक जीने की कोशिश करो ताकि मनुष्य जीवन के अंदर जो इसका उद्देश्य है पूरा होने में अगर देर भी लग जाए तो भी इस मनुष्य जन्म को समाप्त होने के पहले कहीं ना कहीं हमको उस परमेश्वर के स्वरूप का अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास हो जाए बोध हो जाए तो ये यात्रा दो यात्रा है या तो हम केंद्र से दूर चले जाएं कि हमको अभी धन और कमाना है अभी एक मकान और बनाना है एक नई कार और लाना है बच्चे को काम से लगाना है फिर बच्चों के बच्चों का शादी करना है इस तरह से अगर हम चलते जाते हैं तो हमारी प्राथमिकता की सूची में आत्मबोध सबसे आखिर में रह जाता है और हमारी प्राथमिकता की सूची समाप्त होने के पहले ये जीवन समाप्त हो जाता है क्योंकि जीवन तो हम जानते हैं कभी भी समाप्त हो सकता है तो जिस क्षण जागे तब खबेरा अगर हमको आज ये बात समझ में आ जाती है और अभी जीवन जो भी बचा है उस जीवन में अगर हमने अपनी यात्रा को अंतर यात्रा की तरफ मोड़ दिया केंद्र की के तरफ मोड़ दिया तो आने वाले जीवन में अगर हमारी पूर्ण यात्रा होने के पहले शरीर छूट भी जाता है तो हमारी यह यात्रा फिर नए शरीर में जारी रहती है इस बात का पूर्ण आश्वासन परमेश्वर कृष्ण गीता जी में देते कि आप अगर योग भ्रष्ट हो अधूरी यात्रा छूट जाती है तो आप उसी यात्रा को अगले जन्मों में जारी रख सकते हो क्योंकि तब तुम श्रीमान के घर पैदा होगे तब बचपन से उस वातावरण में होंगे और चाहे इच्छा से या अनिच्छा से परमेश्वर के मार्ग पर धकेल दिए जाओगे ये गीता जी का कथन है हम पूर्णतः विश्वास करते हैं कि शास्त्र जो निष्पक्ष होकर लिखे गए हैं अंतरात्मा की आवाज़ से लिखे गए उन शास्त्रों में कहीं कोई गलती नहीं है उन शास्त्रों में कोई बायस नहीं है यानी कोई कोई झुकाव नहीं है कि, कि किसी बात को जबरदस्ती कह दिया चाहे झूठ हो जचाने के लिए कह दे, ऐसा नहीं है वो अंतरात्मा की आवाज़ परमेश्वर की आवाज़ है अब हमने पिछली बार पढ़ा था कि जो मैं नहीं हूं इस प्रकार की भावना पर ध्यान करना संभव नहीं है जब हम ध्यान में उतर जाते हैं और बाद में आके कहते हैं कि हाँ मुझे कुछ एहसास हुआ लेकिन अगर हम कहते हैं मैं नहीं हूँ तो फिर ये एहसास भी किसे हुआ इस बात को हमने पिछले कुछ लोकों में समझा था कि हम वास्तव में अपने किसी भी विरोधी विचार को किसी भी तरह से काटने या उस तरह से उसको हराने में कोई विश्वास नहीं रखते न हम किसी से प्रतिस्पर्धा करते हम अपनी बात कहते हैं लेकिन हमारे को अपनी बात कहने में अगर किसी बात से सहायता मिलती है तो फिर हम उस बात को स्पष्टता कहते हैं तो हमको अपने परमेश्वर का स्वरूप या अपनी आत्म-चेतना का स्वरूप जानने के लिए इस बात से सहायता मिलती है कि जब हम किस तरह से ध्यान करते हैं हम एक नेगेटिविटी पर ध्यान कर सकते हैं और एक पॉजिटिविटी पर ध्यान कर सकते हैं तो यहाँ पर योगी कहते हैं या ऋषि कहते हैं कि हमको उस धनात्मक सत्ता पर ध्यान करना है जो ब्रह्मांड की समस्त धनात्मकता और ऋणात्मकता के स्वामी हैं वो स्वामी है दोनों की धनात्मकता के भी स्वामी है ऋणात्मकता के स्वामी हैं जो कल्पना से परे या कल्पनातीत वस्तुएं हैं वो भी उसमें उपलब्ध हैं जो हम कहते हैं कि असंभव है वो असंभववेता भी उस आत्मा का स्वरूप है या उस आत्मा में सब कुछ वात पूरा ब्रह्मांड है संभव है व्यक्त है वो भी उसमें है जो असंभव है जो अव्यक्त है वो भी उसमें है अब आगे वो कहते हैं ऋषि तत्वोपलब्धि सततम त्रिपद अव्यभिचार्य अब किसके बारे में कह रहे हैं गे? कि अब उस योगी की हम बात करते हैं जिस योगी ने अपनी साधना से अपने सतत चिंतन से सतत मनन के द्वारा परमेश्वर के स्वरूप को अपने आत्मा के स्वरूप को जान लिया तस्योपलब्धि सततम्। त्रिपद अव्याभिचारिणी अव्याभिचारिणी का मतलब होता है बिना किसी खंडन के बिना किसी रुकावट के वो तत्ोपलब्धि उस व्यक्ति को परमेश्वर का जो स्वरूप दिखाई देता है उपलब्धि का मतलब होता है एक ही उपलब्धि की बात है यहाँ धन की उपलब्धि की तो बात है नहीं ना कोई जमीन जायदाद की उपलब्धि या उपलब्धि से मतलब होता है ईश्वर स्वरूप की उपलब्धि अपने आत्म स्वरूप की उपलब्धि या आत्म बोध की उपलब्धि तो तत्व उपलब्धि सततम जिसको अपने आत्म बोध का सतत बोध है अपनी आत्मा का सतत बोध है और कव है त्रिपथ अव्याभिचार्य वो योगी है त्रिपद का मतलब होता है उसको जाग रहा है तो भी बोध है वो स्वप्न देख रहा है तो भी उसको अपने स्वरूप का बोध है और जब वो गहरी नींद में है तो भी उसको उसी अपने स्वरूप का बोध है यानी वो अपने स्वरूप के बोध से कभी अलग नहीं होता वो जब भी स्वप्न देख रहा होता है चाहे निद्रा में हो चाहे जागरण में हो तीनों अवस्थाओं में उसे सतत बोध होता है तो नित्यम अनुसार सुप्रबुद्ध से पर तद्यन्त अपरस्य अब वो कहते हैं कि जो उस स्थिति में नहीं है सुप्रबुद्ध स्थिति में नहीं है यहाँ पर एक संक्षेप में हम फिर से उस बात को जान लें कि प्रमात्र या जानने वाला चा चार, चार स्थितियों में होता है अबुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध और सुप्रबुद्ध जो हमने एक बार इस बात को पढ़ा भी था जाना भी था कि जब हम जड़ मानसिकता के होते हैं तो हम में और एक पत्थर में कोई फर्क नहीं है हम जड़ मानसिकता के कैसे होते हैं ना किसी के प्रति कोई संवेदना है ना हमको अपने स्वरूप को जानने के प्रति कोई इच्छा है ना हमको कहीं ये इच्छा है कि ईश्वर क्या है संसार क्या है हमारे क्या कर्तव्य हैं क्या अधिकार हैं कैसे हम परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल जिए जब किसी भी तरह की कोई ऐसी संवेदना नहीं हमारे तो हमें एक ही चीज़ रहती है कि बस खाली खाओ पिओ किसी भी तरह का कोई संवेदना हमारे संसार के प्रति नहीं है वो स्थिति हमारी अबुद्ध की स्थिति बुद्ध की वो स्थिति होती है जहाँ पर कि वो अपनी बौद्धिक क्षमताओं को तो बहुत बढ़ा लेता है लेकिन आध्यात्मिक क्षमताएं फिर भी अभी बीज रूप में होती अभी भी वो आध्यात्मिक क्षमताएं उसके विकसित नहीं होती बौद्धिक क्षमता आप देखेंगे कहीं कि बहुत बड़ा इंजीनियर है बहुत बड़ा नेता है उसमें बौद्धिक क्षमताएँ बहुत है वो पूरे बड़े समाज को चला सकता है या बहुत बड़ा मैनेजर है बहुत बड़ी फैक्ट्री को चला सकता है उसमें खूब क्षमताएँ हैं लेकिन आध्यात्मिकता उसमें बीज रूप में पड़ी है उसमें कुछ रुचि नहीं है ऐसे लोग बुद्ध की स्थिति में होते लेकिन तीसरी स्थिति जब परमेश्वर का उस पर कुछ अनुग्रह होता है तो उसका जो बीज रूप पड़ा हुआ आध्यात्म है वो अंकुरित हो जाता है। ये इसी को अनुग्रह कहते हैं जब वो अंकुरित होता है तो उसके हृदय में इस बात के प्रश्न ऐसे उठने लगते हैं कि इस जीवन की सार्थकता क्या है मैंने इतनी उपलब्धि प्राप्त कर ली लेकिन ये शरीर तो छूट जाएगा तो क्या है जो साथ जाएगा क्या मैं इतनी उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद अगर शरीर छोड़ूँगा तो क्या मेरा जीवन सार्थक रहा क्या मृत्यु के क्षण पर मैं अपने इस जीवन से संतुष्ट रहूँगा क्या मनुष्य जन्म इसीलिए मिला था कि मैंने इतना बड़ी फैक्ट्री चला लिया इतना बड़ा काम कर लिया इतना बड़ा डॉक्टर बन गया इतना बड़ा इंजीनियर बन गया मैनेजर वकील कुछ भी बन गया मैंने अपने इच्छाओं से सबको चलाया क्या ये सार्थकता पर्याप्त है इस जीवन को सार्थकता देने के लिए जब ऐसे प्रश्न उसके हृदय में पैदा होते हैं तो वो प्रबुद्ध की श्रेणी में कहना था कि जब उसको आध्यात्म के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है और यह तड़फ उत्पन्न होने लगती है कि नहीं नहीं मेरा जीवन बहुत तेज़ी से जा रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ये जीवन समाप्त तो होने लग जाए या समाप्त तो हो जाए और मैं कुछ भी नहीं कर सकूं अगर ये बात उसको साहठ की उम्र में भी समझ में आ गई सोचेगा देखो मैंने कितना समय बिगाड़ दिया लेकिन अब भी वक्त शायद थोड़ा बचा है जब मैं कुछ कर सकूं तो ऐसी स्थिति में वो प्रबुद्ध कहलाता है लेकिन वो सुप्रबुद्ध कब होता है जब उसे इस परमेश्वर का एहसास हो चुका होता है अपने आत्मा के स्वरूप और बोध को वो पहचान लेता है जान लेता है वो सुप्रबुद्ध कहलाता है इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो हम चर्चा करते हैं अध्यात्म चर्चा करते हैं या स्पन्धकारिका पढ़ते हैं तो उन्होंने क्या लिखा था शुरू में कि इसको पढ़ना सुनना समझना और इसके सत्संग करने का अधिकार मात्र प्रबुद्ध को है बाकी तीनों को नहीं है बुद्ध किसी काम का नहीं है क्योंकि उसे कुछ रुचि नहीं है बुद्ध किसी काम का नहीं है क्योंकि अध्यात्म के प्रति उसका कोई झुकाव नहीं है वो बीज रूप में है और सुप्रबुद्ध को जरूरत ही नहीं है वो योगी हो चुका है उसे क्या पढ़ाएंगे आने सूरज को आप आपका तो दिखाने सर है अब बच्चा खाली एक प्रबुद्ध जिसके हृदय में उत्कट इच्छा है प्यास है तड़प है संसार को जानना समझने की अब परमेश्वर के स्वरूप को जानने की अपने स्वरूप को जानने की तो वो ही व्यक्ति जो प्रबुद्ध श्रेणी में आता है उस आध्यात्मिक कार्य के प्रति उसकी अधिकार है उस सत्संग को समझने के प्रति उसका अधिकार है किसी शास्त्र को पढ़ने के प्रति उसकी अधिकार है तो यहाँ पर वो कहते हैं कि नित्यम सूप्रबुद्ध से तदान्ते अपर तो सुप्रबुद्ध जो है उसे तो तीनों स्थितियों में जागृत स्वप्न या सुषुप्ति तीनों परिस्थितियों में परमेश्वर का बोध सतत होता है लेकिन जो सुप्रबुद्ध नहीं है जो मात्र प्रबुद्ध स्थिति में है उसे परमेश्वर का एहसास स्वप्न या सुषुप्ति में होता है और वो भी क्षणमात्र होता है और उस एहसास को वो व्यक्ति जागृत में मात्र इस स्मृति के रूप में महसूस कर पाता है ये स्थिति विकसित हो सकती है यानी ये अंकुरण है जो आत्मबोध का अंकुरण है जो उसको या तो गहरी नींद में होता है या स्वप्न की स्थिति में होता है या स्वप्न से जो नींद के समय जा रहा हो स्वप्न से नींद में जा रहा होता है उस संध्य काल में होता है अब आगे बोलते हैं ज्ञान घेय स्वरूपिण्या शक्तया परमायुता ये जो शक्ति का स्वरूप है शक्ति मीन्स परमेश्वर शक्ति और शिव अलग अलग तो है नहीं शक्ति शिव जो भी एक्सप्रेस करते हैं शिव जो भी बताते हैं या शिव जिस चीज़ से पहचाने जाते हैं वो शक्ति है सूरज काय से पहचाना जाता है रश्मियों से अगर काला रंग के सूरज की कल्पना कर सकते कि एक काला सूरज है जिसमें से बस रश्मिया नहीं निकल रही बस सूरज है सूरज की पहचान तो रश्मिया ही हैं और जिस वक्त रश्मिया नहीं हो वो सूरज यही ऐसे ही क्या हम किसी शकर की बात कर सकते हैं बस वो मीठी नहीं है पर है शकर हम कहेंगे शकर ही नहीं भाई शकर का तो एक ही गुण है कि वो मिठास होना उसमें अगर मीठी नहीं तो फिर शक्कर कैसी तो जो मिठास और शकर का रिश्ता है जो किरणों का और सूर्य का रिश्ता है वही शिव का शक्ति का रिश्ता तो यहां पर वो कहते हैं कि ज्ञान ये स्वरूपिण्या शक्तया परमायुता शक्ति का स्वरूप बदलता है तीनों परिस्थिति। जब हम जागृत होते हैं तो ये संसार हमको दिखाई देता है शक्ति के रूप इसको इसे ये प्रमेय स्थिति बोल यानी कि हम जाग रहे हैं तो सारे संसार के रूप में हमको आत्मा का बोध होगा ब्रह्मांड के रूप में हमको आत्मा का बोध होगा हम जब जाग रहे हैं जागरूक हैं आंखें खुली हैं कान आँख नाक सब खुले हैं। हमारी इंद्रियों से हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उस ज्ञान के द्वारा हमको परमेश्वर का बोध होगा तो वो वो, वो क्या स्थिति है वो ज्ञान की स्थिति ये की स्थिति ये की स्थिति का मतलब होता है कि जो प्रमेय भाव हैं जितने संसार में उनके द्वारा हमें अपना बोध होता है यहाँ पर एक चीज़ हम थोड़ा सा अगर अंतर चिंतन करें तो समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर जैसे हम बैठे हैं हम पूर्ण जाने तो नहीं है अब हम ये बताओ कि हम अपने आप को अगर सोचें कि हम अपने बारे में सोचें तो हम इस वातावरण को काट के अपने बारे में सोच ही नहीं सकते हम अपने बारे में सोचेंगे कि तो मैं माशरे में बैठा हूँ मैं बात सुन रहा हूँ तो पंखे से हवा आ रही है लाइट है मेर पीछे दरी है मतलब आपको अपने आप को इस संसार की तुलना में देखना पड़ेगा मतलब संसार से आप जब हम अपने आप की तुलना करते हैं कि मैं महेश्वर में हूँ रात्रि का समय है बरसात का मौसम है इन सब चीज़ों को जब आप आपने चारों ओर देखोगे तब आप अपने आप को पहचान पाओगे कि तो मैं यहाँ बैठूँ निष्पक्ष रूप से आप अपने आप को नहीं पहचान सकते एब्सोल्यूट आइडेंटिटी आपकी यहाँ पर नहीं आ सकती आप जब भी बोलोगे तो ये बोलोगा कि मैं या फिर आपकी आइडेंटिटी आपके, आपके शरीर से भी जुड़ जाएगी कि मैं 80 साल का हूँ कि 40 साल का हूँ कि 20 साल का हूँ कि यहाँ पर आज बीमार हूँ या मैं स्वस्थ हूँ या आज मैं बहुत आनंदित हूँ या आज मैं बहुत परेशान हूँ आप, आपके मन बुद्धि अहंकार शरीर और आसपास के वातावरण की तुलना में अपने आप को जानते ये आपकी सापेक्षिक पहचान है रिलेटिव आइडेंटिटी आपकी एब्सोल्यूट आइडेंटिटी नहीं है तो यहाँ पर वही बात उन्होंने बताइए कि आप जितने आपका एटमॉस्फियर है उसके द्वारा अपने आप को जानते हो वो कहते हैं कि आपका आत्म बहुत इस परिवेश के द्वारा आपको प्राप्त होता है आसपास जो परिवेश है उसके द्वारा आप परमेश्वर को जानते हो अपनी आत्मा को जानते हो और जब आप स्वप्न में होते हो तो जो स्वप्न देखते हो उस समय जिस चीज़ का स्वप्न देखते तो वो चीज़ तो वहाँ ही नहीं आप स्वप्न में कार देख रहे हो कार तो वहाँ ही नहीं उस समय ज्ञान रूप से आप परमेश्वर को जानते ये के रूप में तो हम तब जानते हैं जब हम जागृत हैं ज्ञान के रूप में कब जा देखते हैं जब हम स्वप्न देख रहे हैं और इन दोनों से अलग हटके पद्वय विभूर भांति तब दिन नेतृत्व चिन्मय अब इन दोनों स्थितियों से हटके स्वप्न भी नहीं है और जागृत स्थिति भी नहीं है अब क्या स्थिति है सुषुप्ति की स्थिति और एक और स्थिति जिसको हम तूर्य की स्थिति बोलते हैं तो पद द्वय ये दो स्थितियाँ और अलग हैं जागने से और स्वप्न देखने से अब एक हम स्वप्न की स्थिति से नीचे जब जाते हैं वो होती है हमारी सुषुप्ति या निद्रा की स्थिति उस निद्रा की स्थिति में हम अपने चिन्मात्र स्वरूप में होते हैं। चिन्मात्र स्वरूप का मतलब होता है तब हमारी कोई इंद्रियाँ काम नहीं करती मन बुद्धि अहंकार कोई काम नहीं करता चाहे कितना बड़ा राजा हो है ना वो अकड़ के नहीं बैठ सकता नींद में और नींद में वैसे ही निडाल होगा चाहे कितना भी बड़ा अहंकार इंसान हो लेकिन नींद में वैसे ही उसका अहंकार शांत हो जाएगा निडाल हो जाएगा वो कित कितना भी विद्वान हो उसकी विद्वत्ता तो नींद में काम नहीं करेगी इसलिए समस्त इंद्रियाँ और अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार और समस्त इंद्रिया उस समय शांत हो जाती है वो चिन्मय रूप में होता है उस समय वो मात्र आत्मा के रूप में उपस्थित होता है और वो आत्मा तो कभी सोती नहीं है हमेशा चौबीस घंटे जागृत रहती है इसलिए जब आप सो के उठते हो तो हमें निद्रा की स्थिति का स्मरण एक सुखद अनुभव के रूप में होता है कि हाँ अच्छी नींद लगी आज बढ़िया नहीं लगी है ना हाथ पाँव रिलेक्स हो गया बढ़िया मजा आ तो वो मजा किसको आया उस मजा लेने वाला अंदर बैठा इसलिए उसको मज़ा आया इसलिए निंद्रा में हम सो रहे थे पर हमारी आत्मा नहीं सो रही थी वो तो जाग रही उसको नींद नहीं आती वो तो जागती रहती चौबीसों घंटे उसको वो तो तो कभी नींद नहीं आती तो आत्मा के रूप में जब हम यह हमारी चेतना के रूप में अपने आप का स्मरण करते हैं तो वो तो निंद्रा की स्थिति में भी जाग रही थी यानी वो उस समय चिन्मात्र थी यानी वो अकेली थी वो जब सारे स्विच ऑफ थे मन काम नहीं कर रहा था बुद्धि काम नहीं कर रही थी शरीर इंद्रिया कोई काम नहीं कर रहे थे उस समय वो अकेली थी शुद्ध स्वरूप में थी लेकिन फिर भी हम कहें कि निंद्रा की स्थिति क्या समाधि की स्थिति है क्या तुरस्था और निंद्रा में कोई फर्क है तो हाँ दोनों में फर्क है यहाँ पर क्या होता है अद्वैत का ज्ञान नहीं है निंद्रा में निंद्रा में द्वैत है निंद्रा में अभी भी चाहे इंद्रियाँ शांत हो गई जैसे ही निंद्रा से हम बाहर आएंगे हम वापस उसी अद्वैत संसार में हो जाएंगे अभी हमको आंख खुली कि फिर हम वो लड़ाई झगड़ा प्रतिस्पर्धा ईर्षा सब शुरू कर देंगे क्योंकि तो नींद खुलते ही हमारे को ये वापस इस संसार के अंदर अवतरण हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि हमारा द्वैत ज्ञान बीज रूप में अभी भी निद्रा के अंदर उपस्थित होता है लेकिन जो तुर्य अवस्था है वो एक समाधिक अवस्था है जब वो पूर्ण अंतर्मुखी हो जाते हैं अपने चैतन्य से अपना एक जुड़गाव हो जाता है शरीर से आपका जुड़ाव कमजोर पड़ जाता है उस समय में आप जब आत्मा का आनंद ले लेते हो अपनी अंतरात्मा को अपने स्वरूप के रूप में पहचान लेते हो तो उस परिस्थिति में आप बाद में जागोगे तो सारे संसार में जो ज्ञान के रूप में आत्मा को देखोगे ये के रूप में आत्मा को देखोगे स्वप्न देखोगे तो ज्ञान के रूप में आत्मा को देखोगे और जब नींद में चिन्मात्र रूप हो तो भी आत्मा को देखोगे क्योंकि वहाँ बीज रूप में द्वैध का ज्ञान ही नहीं का ज्ञान अब समाप्त हो गया वो हर तीन परि बाकी की परिस्थितियों में भी परमेश्वर के दर्शन करेगा अब आगे लिखा है गुणादि स्पंद निश्चित सामान्य स्पंद संश्रया लब्धात्म लाभ सततम सूर्य परिपंथिना। अब ये बड़ी विशिष्ट बात बताई गई है। और इसमें चिंतन करने लायक बात है हम कहते हैं कि हम जब परमेश्वर को जानने की इच्छा करते हैं तो सत्तावीस तरह के अड़न जाते हैं हम जाना चाहते हैं तो संसार टांग खींचता है घरवाली टांग खींचती है कभी ऐसा लगेगा कि लोग हमारा आसपास के मित्र लोग टांग खींचते कोई ना कोई विघ्न जरूर आता संसार में और फिर हम जब जानना चाहते हैं तो साले हमारा मन उसमें नहीं लगता हमारी बुद्धि उसमें नहीं अटकती तो ये जब होता है तो हमको ऐसा लगता है कि जो संसार बना है जब हम कहते भी हैं कि संसार एक श्रोत से निकला है और हर वस्तु एक तरंग की तरफ एक किरण की तरह है जैसे सूर्य से निकलने वाली अनगिनत किरणें हैं वैसे ही चैतन्य से निकलने वाली अंधुत किरणें हैं एक विचार भी एक किरण है एक व्यक्ति भी एक किरण है और ये धरती भी एक किरण है और वो सूर्य भी उसकी एक किरण है और चंद्रमा भी उसकी एक किरण है इसलिए जितने क्रिएशंस हैं जितने रचनाएं हैं वो भिन्न भिन्न क्रिएशन की धाराएं धाराओं को निश्चंद बोलते हैं निश्चंद का मतलब होता है धाराएँ तो परमेश्वर की जो धाराएँ हैं गुणाति स्पंदन निश्चंद एक गुणों की धाराएँ हैं वो निर्गुण हैं उस निर्गुण से गुणों की धाराएँ निकलती एक व्यक्ति निकला एक दरी निकली एक आश्रम निकला एक धरती निकली एक विचार निकला तो एक बारीक से बारीक छोटे से छोटे कण परमाणु या परमाणु से भी छोटे कण से लेके वृहद आकाश तक मात्र उसकी एक एक किरण है और इस किरण का नाम है निश्चंद निश्चय नहीं एक लहर या एक धारा है जो उस चेतन से निकली तो सभी धाराएं अपना अपना गुण लेके निकली वो गुण का किस से लिया निर्गुण से उसने निर्गुण ने शक्ति ने उसको एक एक गुण दिया और वो गुण ले निकली सूर्य के अपने गुण हैं चंद्रमा का अपना गुण है व्यक्ति के अपने गुण हैं एक शब्द बोला जाता उसका अपना गुण है तो ये गुण जो है आपके आध्यात्मिक विकास को रोकता है हम जब कहते हैं कि हम जब कुछ अध्यात्म का विकास करने जाते हैं तो हमको बाधाएं आती हैं हर गुण आध्यात्मिक विकास को रोकता है यानी कोई भी ऐसा गुण नहीं है चाहे सदगुण सतो सतोगुण हो रजगुण हो या तम इन तीन गुणों को गुणों को मोटे रूप में तीन रूप में बांटा गया ये तीनों गुण आध्यात्मिक विकास को रोकते हैं तो गुणादि स्पंद निश्चय सामान्य स्पंद से निश्चय लेकिन ये सभी कहाँ से निकले हैं सामान्य स्पंद से निकले हैं सामान्य स्पंद का मतलब होता है विश्व चेतना जैसे सोना खरा सोने का डल्ला खूब सारे गहने कहाँ से निकले हैं सोने के डले से निकले तो सोने के डले से निकले हैं और आखिर में कहाँ चाहेंगे वापस सोने के डले में जाएँगे जब उनको सबको वापस हम डलाएँगे तो फिर वापस सोने का डला बनना है इसलिए गुण का मतलब होता है स्वरूप जैसे हमको भिन्न भिन्न गहना अनगिनत तरह के गहना बनाए जा सकते हैं लेकिन वो सारे स्वरूप जब समाप्त होते हैं तो निर्गुण यानी सोने के डले में जाके मिल जाते हैं और उसी में से समस्त तो स्वरूप निकलता है। तो ये जो स्वरूप की धाराएं हैं जो हमको रोकती हैं परमेश्वर को जानने से इन धाराओं में कला विद्या आकालीयति हमारे आँख आग के आगे पर्दे हैं हम भिन्नता की नज़र से देखते हैं हम वो नहीं कर सकते जो परमेश्वर कर सकता है हम तृप्त नहीं अतृप्त हैं ये अतृप्ति हमको संसार की ओर भगाती है इस तरह से जो हमारे पांच कंचुक हैं वो हमको संसार में सतत डुबाने की प्रयास करते हैं लेकिन लब्धात्म लाभ जिसने अपने आत्मा को पहचान लिया अब इसके बाद में अगली लाइन समझा अपन कि लब्धात्म लाभा जिसने इस आत्मा को अपने वास्तविक रूप के रूप में पहचान लिया कि मेरा वास्तविक स्वरूप ही शरीर नहीं है ये मन बुद्धि अहंकार भी नहीं है मेरा वास्तविक स्वरूप मेरे भीतर वो चैतन्य है जो मैं हूँ जिसको कैसे पहचानेंगे कि शब्द कहाँ से आया स्नायु से तो स्नायु कहाँ से आया मस्तिष्क कहाँ से आया बुद्धि बुद्धि से मन मन से प्राण प्राण को किसने प्राणित किया हम उसके अंदर चले जाएंगे तो हमको अपनी आत्मा तक पहुँच जाएगी जब हम खोज करते चले जाएँ खोज करते जाना है अगर हम गंगा जी के जल को खोजते जाए कहाँ से आ रहा है कहाँ से आ रहा है तो गंगोत्री तक कोच जाएंगे जब हम लगातार उसको ट्रेस करेंगे कि आखिर आकाश रहा है पानी आकांक्ष रहा तो आखिर हम उसको गंगोत्री तक पहुँची जाएंगे और वही गंगोत्री हमारी आत्मा है कि संसार का समस्त विकास उसी चैतन्य से होता है तो लब्धात्म लाभ है जिसको जो इस गंगोत्री पर पहुंच चुका है लब्धात्म लाभ सततम यानी उसको सतत आत्मा का लाभ है क्षणभर के लिए नहीं जैसे किसी प्रबुद्ध व्यक्ति को क्षणभर के लिए लाभ हो जाता है आत्मा का नींद में ऐसा नहीं है जो लब्धात्म लाभ है सततम यानी जिसको जागते सोते उठते बैठते सौपने देखते हर परिस्थिति में आत्मा का स्वरूप उसकी विस्मृति नहीं होती वो जो जिसको समाधि लग चुकी है और उसको सतत समाधि की स्थिति में होती समाधि की स्थिति में ये मतलब नहीं वो संसार का काम नहीं कर सकता कि दुकान नहीं चला सकता कि नौकरी नहीं कर सकता वो सब कुछ कर सकता है लेकिन सब करते तो वक्त एक जागरूक रहता है सबके प्रति उसका दृष्टिकोण बदल जाता है तो लब्धात्म तो लाभ है सतम सूर्य कश्या परिपंथी ना अब उसकी राह में ये सब गुण की धाराएँ शत्रु नहीं बन सकती अब ये कहती दूसरी लाइन कहती है कि गुण की धाराएँ उसके विकास को नहीं रोक सकती क्योंकि ये गुण की धारा हर गुण की धारा में उसको परमेश्वर के दर्शन होंगे तो जो गुण की धारा यानी शक्ति की धारा आपको बहाकर परिधि की तरफ ले जाती है कि अभी तो अभी तो और मकान बना अभी तो और बच्चे की शादी का इंतजार कर अभी तो इतना कर क्योंकि हमको कभी भी वो गुण की धारा परमेश्वर की तरफ नहीं आने देंगे क्योंकि ये धारा सतत उल्टी दिशा में बहती है लेकिन जो अपनी आत्मा के स्वरूप को जानता है उस योगी के लिए ये धारा विपरीत नहीं बह सकती उसको ये धारा खुद ही पकड़ के कहाँ ले जाएगी गंगोत्री तक और उसको वहीं पर स्थिर कर देंगे कि तुम्हारे लिए नहीं ये तुमको बेवकूफ़ नहीं बना सकता सारे संसार बेवकूफ़ बन सकता है कि जाओ जाओ जाओ उधर जाओ उधर जाओ बहुत अच्छा है और पैसे कमा लो और भोग लो और आनंद ले लो और जितना भोग सको भोगो जितना खा सको खा लो जितना पहन सको पहन लो जितना अपना इकट्ठा कर सको कर लो ये गुण की धाराएँ जो सतत व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाती सतत और इसी को हम बोलते हैं आध्यात्मिक की भाषा में अज्ञाता माता जो माँ है लेकिन अज्ञात है वह हम उसका स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हमको गलत दिशा में ले जाती है लेकिन जैसे ही हम लब्धात्म लाभा यानी हम अपनी आत्मा पर टिकने का प्रयास करते हैं जब हम समझ जाते हैं कि नहीं प्रबुद्ध से सुप्रबुद्ध बनना है परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना है अगर हम परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं खुद की ज़मीन तैयार कर लेते हैं तो फिर ये गुण की धाराएँ हमसे शत्रुता नहीं कर सकती वरन ये हमसे मित्रता कर लेती हैं और ये हमको खुद ही परमेश्वर के दर्शन करा लेती हैं ना? वो जो चीज़ हमारे विरोध में थी हमने उसको अपने फायदे के लिए उपयोग में ले लिया इस तरह से यहाँ पर योगी के कर्तव्य उसके अधिकार उसका स्वरूप संसार का स्वरूप और संसार को देखने की दृष्टि इसके बारे में अभी हमने इन तीन श्लोकों में पढ़ा अगला श्लोक क्योंकि समय का बहुत थोड़ा हम उसको अगली बार में लेंगे वो बहुत सुंदर श्लोक है यहाँ आज का जो हमने पढ़ा उसका सार इतना ही है कि हम अपने आप को आत्मबोध की राह पर प्रशस्त करने के लिए स्वयं जिम्मेदार है उसके लिए हमको अपनी संस्कार की बेड़ियों को तोड़ना ज़रूरी है संस्कार की बेड़िया हमको उस गुण की धाराओं से मुक्त नहीं कर सकती तभी कठोपनिषद में कहा है नये महात्मा बलिहीनय लभ्यतें न मैं गया न बहुनाश्रुत्यन न तो ये नये महात्मा बलिने लभ्यता कोई खूब ताकत वालों को भगवान नहीं मिल जाता नए महात्मा बलिने लभ्य न मैं गया न बहुनाश्रुत न तो बलहीन को भगवान मिलता लेकिन बल ये वाला नहीं बल चाहिए करेज मॉरल करेज यानी नैतिक बल चाहिए कि हम हम उन बेड़ियों को तोड़ देंगे जो हमको खींच के ले जा रही बाहर और न बहुना श्रोते खाली सु, खाली सुनने से भी कुछ नहीं होगा जब तक कि हम अपने आप को तैयार नहीं कर लेते और अगली लाइन है कि येष आत्मा वृणते तेन लभ यानी यह या आत्मा उसका वर्ण करती है जो स्वयं तैयार हो जाता है स्वयं अपने आप को उस रूप में ढाल लेता है तो नय आत्मा बलिदेन लभ्यते न मैं गया कोई इंटेलिजेंस से भी नहीं मिलती न बहुना श्रूते यानी खाली बातें करने से भी नहीं मिलती ये येष आत्मा वर्णते तेन लभ्य जब ये आत्मा अपने आप को उसके हवाले कर देती है जो अपने आप को इस रूप में ढाल लेते या जो सत प्रयास करता है तो आज की अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले हफ्ते हमारी यात्रा इसकी जारी रहेगी इस जानकारी के साथ कि 9 तारीख को अगले माह गुरु पूर्णिमा है संध्या को पाँच बजे हमारे उत्सव शुरू होंगे जिसमें हम सबसे सब पहले गुरुपादु का पूजन करेंगे तदंतर यहाँ पर एक सुगम और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रखा गया और तद सबको यहाँ पर सपरिवार भोजन करना अपने अपने परिवार को सब ले कर और यहाँ पर भोजन प्रसाद प्रसादी प्राप्त करेंगे करीब आठ बजे के करीब भोजन प्रसादी प्राप्त करेंगे और उसके पश्चात ही हम करीब नौ बजे करीब यहाँ से प्रस्थान कर सकेंगे तो ये आप सबको तो, तो हम तो सब घर के ही हैं निमंत्रित तो वो होंगे जो बाहर से आएंगे आश्रम में नियमित रूप से नहीं थे हम तो सब घर के सदस्य हैं हमको तो सबको मिलकर अपने कार्यक्रम का सफर बनाना है उसके लिए आपके कोई सुझाव हों आपके कोई मित्र हों जो आध्यात्मा में रुचि थोड़े बहुत भी रखते हों तो आप उनको आमंत्रित कर सकते हैं इसमें हम सबका प्रोग्राम है आप बताएं हम उनको सोचिए आप उनका नाम या फ़ोन नंबर देंगे तो हम हमको आमंत्रित करेंगे। या आप स्वयं भी उनको आमंत्रित कर सकते हैं तो आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं